श्री विष्णु पुराण चौथा अध्याय प्राकृत प्रलय का वर्णन श्री पराशर जी बोले हे महामुने जब जल सप्त के स्थान को भी पार कर जाता है तो यह संपूर्ण त्रिलोक की एक महा समुद्र के समान हो जाती है हे मैत्रय जी तदंतर भगवान विष्णु के मुख निहश्वास से प्रकट हुआ वायु उन मेघों को नष्ट करके पुनः 100 जन लोक निवासी संकादि सिद्ध गण से स्तुत और ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए मोमक्षुओं से ध्यान किए जाते हुए सर्वभूतमय अचिंतय अनादि जगत के आदि कारण आदि कर्ता भूत भावन मधुसुदन भगवान हरि विश्व के संपूर्ण वायु को पीकर अपनी दिव्य माया रूपिणी योग भद्रा का आश्रय लेकर अपने वासुदेवात्मक स्वरूप का चिंतन करते हुए उस महासमुद्र में शेष शैया पर शयन करते हैं। हे जी इस प्रलय के होने में ब्रह्मा रूप धारी भगवान हारी का शयन करना ही निमित्त है। इसीलिए यह नामतिक प्रलय कहलाता है। जिस समय सर्वात्मा भगवान विष्णु जागते रहते हैं, उस समय संपूर्ण संसार की चेष्टाएं होती रहती हैं, और � उस समय संसार भी लीन हो जाता है, जिस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी का दिन एक हजार चतुर्युक्त का होता है, उसी प्रकार संसार के एकांत व रूप हो जाने पर उनकी रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती है। उस रात्रि का अंत होने पर अजन्मा भगवान विष्णु जागते हैं और ब्रह्मा रूप धारण कर जैसा तुमने पहले कहा � इस प्रकार तुमसे कल्पांत में होने वाले नैमित्तिक एवं अवांतर प्रलय का वर्णन किया। अब दूसरे प्रकार प्रलय का वर्णन सुनो। हे मुनि, अनावर्स्ती आदि के संयोग से संपूर्ण लोक और निखिल पातालों के नष्ट हो जाने पर तथा भगवद् इच्छा से उस प्रलय काल के उपस्थित हो जाने पर, जब महत्त्व से लेकर पृथ्वी आद पंच विशेष पर्यंत संपूर्ण विकारशील हो जाते हैं तो प्रथम जल पृथ्वी के गुण गंध को अपने में लीन कर लेता है इस प्रकार गंध छीन लिए जाने से पृथ्वी का पलाय हो जाता है गंधुतन मात्रा के नष्ट हो जाने पर पृथ्वी जल में हो जाती है उस समय बड़े वेग से घोर शब्द करता हुआ जल बढ़कर इस संपूर्ण जग इस प्रकार रस तन्मात्रा का क्षय हो जाने से जल भी नष्ट हो जाता है तब रसहीन हो जाने से जल अग्नि रूप हो जाता है तथा अग्नि के सब और व्याप्त हो जाने से जल के अग्नि में स्थित हो जाने पर वह अग्नि सब और फैलकर संपूर्ण जल को सोख लेता है और धीरे-धीरे यह संपूर्ण जगत ज्वाला से पूर्ण हो जाता जिस समय संपूर्ण लोग ऊपर तथा नीचे सब और अग्नि शाखाओं से व्याप्त हो जाता है, उस समय अग्नि के प्रकाशक स्वरूप को वायु अपने में लीन कर लेता है। सबके प्राण स्वरूप उस वायु में जब अग्नि का प्रकाशक रूप लीन हो जाता है, तो रूप तन्मात्रा के नष्ट हो जाने से अग्नि रूप हीन हो जाता है। उस सम अग्नि शांत हो जाता है और अति प्रचंड वायु चलने लगता है। तब अपने उद्भव स्थान आकाश का आश्रय कर वह प्रचंड वायु ऊपर नीचे तथा सब और दसों दिशाओं में बड़े वेग से चलने लगता है। तदन्तर वायु के गुण स्पर्श को आकाश लीन कर लेता है। तब वायु शांत हो जाता है और आकाश आवरण हो जाता है। उस समय रूप रस स्पर्श गंध तथा आकार से रहित अत्यंत महान एक आकाश ही सबको व्याप्त करके प्रकाशित होता है उस समय चारों ओर से गोल छिद्र स्वरूप शब्द लक्षण आकाश ही शेष रहता है और वह शब्द मात्र आकाश सबको आच्छादित किए रहता है तदनंतर आकाश के गुण शब्द को भूतादि ग्रस लेता है। इस भूतादि में ही एक साथ पंचभूत और इंद्रियों का भी लाय हो जाने पर केवल अहंकारात्मक रह जाने से यह तामस अर्थात तमह प्रधान कहलाता है। फिर इस भूतादि को भी सत्व प्रधान होने से बुद्धि रूप महत्त्व ग्रस लेता है। जिस प्रकार पृथ्वी और मह इसी प्रकार उनके बाहरी जगत का भी है हे महाबुद्धि इसी प्रकार जो सात आवरण बताए गए हैं वे सब भी प्रलय में पूर्ववत पृथ्वी आदि क्रम से परस्पर अपने-अपने कारणों में लीन हो जाते हैं जैसे यह समस्त लोक व्याप्त है वह संपूर्ण भूमंडल सातों द्वीप सातों समुद्र सातों लोक और सकल पर्वत श्रेणियों हे द्विज जल का आवरण है उसे अग्नि पी जाता है तथा अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन हो जाता है हे द्विज आकाश को भूतादि तामस अहंकार भूतादि को महत्तत्व और इन सबके सहित महत्तत्व को मूल प्रकृति अपने में लीन कर लेती है हे महामुनि न्यून अधिक से रहित जो सत्व आदि तीनों गुणों की साम्यावस्था है इसी का नाम प्रधान भी है यह प्रधान ही संपूर्ण जगत का परम कारण है यह प्रकृति व्यक्त और अव्यक्त रूप से सर्वमई है हे मैत्रय इसीलिए अव्यक्त में व्यक्त रूप लीन हो जाता है इससे पृथक जो एक शुद्ध अक्षर नित्य और सर्वव्यापक पुरुष है वह भी सर्वभूत परमात्मा का अंश ही है जैसे सत्ता मात्र स्वारूप आत्मा देह आदि संघात से प्राथक रहने वाले ज्ञानात्मा एवं ज्ञातव्य सर्वेश्वर में नाम और जाती आदि की कल्पना नहीं है, वहीं सबका परम आश्वेत परम्भम परमात्मा है और वहीं ईश्वर है। वह विष्णु ही इस अखिल विश्व रूप से अवस्थित हैं, उनको प्राप्त हो जाने पर योगी � जिस व्यक्त और अव्यक्त स्वारूपणी प्रकृति का मैंने वर्णन किया है, वह तथा पुरुष, ये दोनों भी उस परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। वह परमात्मा सबका आधार और एकमात्र अधिश्वर है। उसी का वेद और वेदांतों में भगवान विष्णु नाम से वर्णन किया गया है। वैदिक कर्म दो प्रकार का है, प्रवृत्� इन दोनों प्रकार के कर्मों से उसे सर्वभूत पुरुषोत्तम का ही यजन किया जाता है। त्रक्याज्जुहु और सांगोदुक्त प्रवर्ती मार्ग से लोग उन यज्ञपति पुरुषोत्तम यज्ञपुरुष का ही पूजन करते हैं। तथा निवर्ती मार्ग में स्थित योगी जन भी उन्हीं ज्ञानात्मा ज्ञानस्वरूप मुक्ति फलदायक भगवान विष्णु हास्य परदूषण और प्राप्त इन स्वरों में जो कुछ कहा जाता है तथा जो वाणी का विषय नहीं है वह सब भी अव्यय आत्मा विष्णु ही हैं वह विश्व रूप धारे विश्व रूप परमात्मा भगवान श्री हरि ही व्यक्त अव्यक्त एवं अविनाशी पुरुष हैं हे मृत्युजी उन सर्व और अवक्रत रूप परमात्मा में ही, हे मैत्रेय, मैंने तुमसे जो द्वीपराध्य काल कहा है, वह उन भगवान विष्णु का केवल एक दिन है। हे महामुनि, व्यक्त जगत के अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति के पुरुष में लीन हो जाने पर इतने ही काल की भगवान विष्णु की रात्री होती है। हे द्वेज, वास्तव में तो उन्नत्य परमात्मा का ना कोई दिन है और ना हे मित्र इस प्रकार मैंने तुमसे यह प्राकृत प्रलय का वर्णन किया है अब तुम अत्यंतिक प्रलय का वर्णन सुनो इस प्रकार त्रिविष्टु पुराण के छठे अंश में चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ जय श्री हरि